नाम नाम रसा संगाना रंदसा मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विनायक वंदे पद पदपुंडक कई शौरसौरभ सामृतोगी चि हूं थ्रृतापमश मुनहंस्य सनुन सापीठ परागपुण्यम दूरवादनु तरुणाजने हे मां बरंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकम किशोमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवा भज जानकीश यत्र रघुनाथ तत्र यघुनाथ कीर्तनम त्र तमस्तकांजलि बापूर्णलोचनमु राक्षक गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम निरंतर विभूषित नारायण विभूषितम मदापहारम प्रियमन मदा पुरपतिम भज विश्वनाथम रूपाय तापत्रे विनाशाय वयम् विश्वत्पत् हेतव तापत्रीष्णा वयम नुम श्रीगुचरज निजमन मुकुरसुधारण रघुवर विमलश फलचारी तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुन गावराम के हनुमत हो लेत सदा सुधि दीन की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 हर हर महादेव श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं श्रद्धामयी माताओं श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से हम आप सभी संत महापुरुषों की चरण धूलि से धन्य हुए इस आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में उपस्थित होकर भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा के गायन और श्रवण का अलभ्य लाभ प्राप्त करें उसके पूर्व अत्यंत प्रीतिपूर्वक श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ होने सीता राम जय सीता राम सीता सीता राम जय सीता राम।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 राम जय सीताराम मंगल भवन अमंगल अमंगलार मंगल द्रवभू सुदरथ अजर अजिर विहारो सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम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 Sita Ram Jay, Sita Ram Sita Ram Jay, Sita Ram Sita Ram Jay, Sita. राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीता राम श्री सी सीता राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री तुलसीदास जी महाराज की पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज का शुभागमन हुआ है उनका अभिनंदन वंदन भगवान की मंगलमयी कथा के लिए प्रवचन प्रसंग हेतु प्रभु प्रेरणा से जिन पंक्तियों का चयन हुआ है वे पावन पंक्तियां इस प्रकार हैं जब जब जब हो य जब जब हो ये धरा जब जब हो ये धरा धरा हो ये असुर अधम अभिमानी नहीं अन के जाई नहीं वरनी सी दही विप्र धैनु धरनी तब तब धरि हरी तब तब प्रभु धरि विविध शरीला हर ही कृपा निधि सज्जन पीला हर कृपा कृपाणि sajjan kripane dusjan asur mari asur mari pha pai चुन राखी निज श्रुति सेतु जगबीस्तारही विसद जस श्री राम जनम कर हे तू आ जब जब हो यी जब जब हो य आब जब जब हो ये जब जब हो, हो ये धराम के धरा धरा संतेखर कलिपावनावता श्री सीता चरणाबुज चंचरीक श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के अवतरण का हेतु तो बताते हुए यह पावन पंक्तियां अपनी कालजयी कृति श्री रामचरित में प्रस्तुत करते हैं जिसका आशय है जब जब धर्म का हिरास होता है अधम अभिमानी राक्षसों की वृद्धि होती है और वे दुराचारी अपने अत्याचारों के द्वारा जब ब्राह्मणों को गौ माता को पृथ्वी को दुखी करते हैं तब तब भगवान विविध रूपों में अवतार लेकर कृपा सिंधु श्रीहरि सज्जनों की पीड़ा का निवारण करते हैं राक्षसों का अंत करके देवताओं की स्थापना करके वेद परंपरा का जो सेतु है जो साधक को संसार सिंधु में डूबने से बचाता है भगवान उस सेतु का संरक्षण करते हैं और उनके इस पावन कृत्य का स्वयश का जगत में विस्तार होता है यह भगवान के जन्म का हेतु है क्योंकि उस स्वयस का गायन श्रवण करके लोग सहज ही भाव सिंधु से पार होते हैं धर्म की हानि जैसे सर्वत्र यह बात कही गई है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह भगवान श्री कृष्ण का वचन है स्वधर्म तो धर्म से यहां आशय है कि यदि हम मानव हैं तो मानवता हमारा धर्म है और कोई आकृति से मानव हो और प्रकृति से दानव हो जाए तो वह धर्म से भ्रष्ट हो गया ब्राह्मण है तो ब्राह्मणत्व धर्म है क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियत्व धर्म है हम जो हैं यदि हम गुरु हैं तो गुरु का भी धर्म है शिष्य हैं तो शिष्य का भी धर्म है माता पिता हैं तो माता पिता का भी धर्म है संतान है तो संतान का भी धर्म है हमारा होना ही यह सिद्ध करता है कि हम अगर कुछ हैं तो कोई ना कोई हमारा धर्म है पर कठिनाई तब होती है जब हम तो होते हैं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 जो दुर्लभ है एक सज्जन व्यंग में कह रहे थे वे किसी की कार में बैठकर यात्रा कर रहे थे कार पुरानी थी तो जिन्होंने वह कार उनकी सेवा में भेजी थी उन्होंने उनसे फोन करके पूछा कि जो कार भिजवाई है कैसी है कोई आपको असुविधा तो नहीं तो उन्होंने कहा क्या कहना तुम्हारी कार बहुत अच्छी है इसमें हॉर्न छोड़कर सब कुछ बजता है जो बजना चाहिए वही नहीं बजता बाकी सब बजता है अब आप उस कार की कल्पना कीजिए जिसका हॉर्न छोड़कर बाकी सब कुछ बचता हो ब ऐसा ही प्रकार रावण का था उसमें सारी विशेषताएं थी केवल धर्म छोड़कर धर्म छोड़कर सब कुछ था और उसने प्रयास भी यही किया कि कोई धर्मात्मा न रहे कोई धर्म का पालन करने वाले न रहे अजा किसी का कोई धर्म नहीं होगा कोई भी धर्म का अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो आप ऐसे समाज की और संसार की कल्पना कीजिए इसलिए धर्म महत्वपूर्ण है तब भगवान ने आश्वासन दिया पृथ्वी माता को ऋषि मुनियों को चिंता मत करो मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा अब इस कथा की गंभीरता पर भी हम थोड़ा विचार करें रावण ने अपनी मृत्यु मांगी मानव के द्वारा लेकिन एक बात और भी साथ जोड़ी बानर मनुज जाति दुई वारे बंदर और मनुष्य के हाथ से मरु अब इसमें संकेत बड़ा अच्छा है रावण कहता है कि मैं मनुष्य के हाथ से मरूं। एक दिन मैंने और भी कहा था फिर याद दिला रहा हूं रावण है दानव और वह सोचता है कि मनुष्य के हाथ से मरूं। इसका अर्थ है कि दानवता जब मिटेगी मानवता के द्वारा ही मिटेगी मानव के द्वारा पर यहां जो दूसरी बात है उस पर भी ध्यान दें बंदर और मनुष्य इसका अर्थ हुआ ऐसा मनुष्य जो बंदर का स्वामी हो और बंदर जिसका सेवक हो तो अब इसका अगर काव्यात्मक ढंग से अर्थ न लिया जाए तो क्या मनुष्य की पूर्णता के लिए एक एक बंदर पाला जाए नहीं भाई बंदर बाहर से लाने की जरूरत नहीं है एक एक बंदर तो प्रत्येक मनुष्य को मिला है और वो भीतर ही रहता है अच्छा वो ऐसा विचित्र बंदर है को भीतर रहकर भी कभी भीतर नहीं रहता अगर वो भीतर रह जाए तो समस्या का समाधान ही हो जाए और उस बंदर का नाम मन है ये रहता भीतर है फिर भी भीतर नहीं रहता इसी को श्री कबीरदास जी ने अपनी शैली में कहा एक देवी कह रही थी सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी सैया निकसी गए मैं ना लड़ी मैं ना लड़ी थी मैं ना लड़ी थी सैया निकसी गए मैं ना लड़ी मैं ना लड़ी मानो किसी घर में झगड़ा हो गया तो महिला अपने पति की शिकायत कर रही कि मैंने उनसे झगड़ा भी नहीं किया तो भी वो निकल गए ये किसी घर का झगड़ा नहीं है ये अपने ही घर का झगड़ा है और ये शिकायत करने वाली कौन है क्या बुद्धि है और शिकायत किसकी कर रही है मन की बुद्धि कहती है कि मेरा मन से कोई झगड़ा भी नहीं था लेकिन तो भी ये बाहर चले अजब बाहर चले कैसे गए तो बुद्धि कहती है कि मन किसी भी रास्ते से बाहर जा सकता है विडंबना क्या है इस शरीर के साथ रंग में लस दरबार जे रंग में लेके दस दरवाजे ना जाने खेड़ की कौन सी खुली थी राम सैया निकसी मै ना लड़ी थी सैया निकसी आया निकसी मैं ना लड़ी थी दस दरवाजे और सचमुच शरीर के ही तो दस दरवाजे हैं गीता में कहा नव नवद्वारे पूरे देही नव द्वार हैं लेकिन दसवा द्वार है वो बंद है ब्रह्म ये वीआईपी गेट है हर एक के लिए नहीं खुलता किसी किसी के लिए खुलता है और किसी विशेष मौके पर खुलता है अब ये आंख भी दरवाजा है कान भी दरवाजा है नासिका भी दरवाजा है रसना स्वाद में ले जाती है श्रवण शब्द में ले जाता है नेत्र रूप में ले जाता है अब इतने तो दरवाजे हैं। बुद्धि कहती मन को बाहर रहने के इतने मार्ग हैं, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी संया गए मैं ना लड़ी थी बड़ा सुंदर पद है अंत में कबीर जी ने कहा कहत कबीर सुनो मोरी सजनी और ऐसे ब्याहे से तो मैं कुआरी भली थी कि ऐसे मन से हमारा नाता ना जुड़ता तो ही ठीक था अजब बुद्धि बराबर देखती है कि मन घर में ही नहीं रहता तो यही तो एक बंदर है जो भीतर होते हुए भी कभी भीतर नहीं रहता बाहर दिखता नहीं है और भीतर रहता नहीं है अजय कबीरदास जी ने एक दिन और एक सत्संग किया उसकी भी बात सुन लो कबीरदास जी तो संत हैं अब संतों की बात तो संत ही जाने तो लोग आए कि महाराज कुछ सत्संग करो तो कबीरदास जी बोले एक अचंभा हमने देखा बंदर दू है गाय एक अचंभा हमने देखा बंदर दू है गाय और दूध दूध तो सब पी लेवे घी वो बनारस जाए और कहा कि हो गया सत्संग जाओ कहा कि महाराज कुछ समझ में नहीं आया कबीरदास जी बोले अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए और जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं बंदर गाय दोह है और यही जीवन का सत्य है पर संत की वाणी है अटपट की वाणी है गौ नाम इंद्रियों का है गो गोचर गो गो नाम इंद्रियों का और इन्हीं इंद्रियों के सहारे मन बाहर जाता है तो जिनके सहारे मन जाए उन इंद्रियों को कहते गो इसीलिए तो अंग्रेजी में कहते हैं गो जाओ तो ये गो नाम इंद्रियों का है अच्छा इनको दोहन कौन कर रहा है बंदर मन मन इन इंद्रियों का दोहन कर रहा है इनकी शक्ति दोहरा रहा है आंख कहती है कि अब हम देखते देखते बहुत पुराने पड़ गए अब हम नहीं देख सकते मन कहता है तुम थक गए होगे हम थोड़ी थके तो आंख बोली अपनी दिक्कत दिखता क्या करे चश्मा लगाओ पर देखो अजय चश्मा भी लगा लिया अब अब देखते देखते थक गए आराम करें थोड़ी देर और देखो थोड़ी देर और देखो कान कहता कब तक सुने मन कहता तुम थके हो हम नहीं थके रसना स्वाद लेते लेते थक जाए मन कभी तृप्त नहीं होता इन सब इंद्रियों की शक्ति का दोहन तो यही कर रहा है बंदर दू है गाय यही हो रहा है बंदर गाय दो अर्थात मन इंद्रियों की शक्ति का दोहन कर रहा है और दूध दूध तो सब पी ले हुए घीओ बना रस जाए दूध माने इंद्रियों की यौवन शक्ति और यौवन की जो शक्ति है वो तो ये सब पी लेता है अब घी बनारस जाए मतलब बिना दूध का घी अर्थात बिना शक्ति का जीवन बिना शक्ति का जीवन बुढ़ापा जवानी तो गई अब बुढ़ापा बचा तो घी बनारस जाए बुढ़ापे में सोचते चलो काशी में मरेंगे मुक्ति मिलेगी चलो वहीं चलें ये कबीरदास जी कहना तो ये मन ही बंदर है अब ये कबीर जी के सत्संग को श्री तुलसीदास जी की वाणी से जोड़िए क्योंकि सवे सयाने एक मत शैली अलग अलग है पर संतों का अनुभव एक ही है तो रावण कहता है कि मैं उस मनुष्य के हाथ से मरूं, जिसके साथ बंदर हो और जो बंदर का स्वामी हो इसका अर्थ यह है कि मानवता तब विकसित होगी जब हम मन के बस में ना हों मन हमारे बस में हो तब हम मानव हैं जब मन हमारे बस में हनुमान जी सेवक हैं बंदर सब सेवक हैं और राम जी स्वामी हैं जब मन और इंद्रियां हमारे सेवक हों और हम उनके स्वामी हों तभी हम मानव धर्म का पालन कर सकते हैं तो रावण ने जब कहा कि मनुष्य के हाथ से मरे तो किसी ने कहा कि बड़ी आसान मृत्यु मांग ली रावण ने कहा कि आसान मृत्यु नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मन को बस में करने वाले मनुष्य मिलने ही कठिन होंगे फिर भी कोई ना कोई तो मानव रहेगा रावण बोला पहले तो इस तरह के कोई होंगे नहीं और जो होंगे उनको हम मानव रहने नहीं देंगे और इसीलिए मानव धर्म का पालन तो तब करे जब धर्म की बात सुने पर रावण ने ऐसा किया अस भा संसारा धर्म सुनीय नहीं कहा अस भा संसारा धर्म सुनीय नहीं का नृष्टा चारा भा संसार भ्रष्टाचारा आ, आ, आ, भा संसारा धर्म सुनिए नहीं का ना संसारंसार भा संसार वैसा भ्रष्टाचार हुआ अच्छा देखो मैं आपसे एक निवेदन करूं आज सब लोग इस चेष्टा में हैं कि व्यक्ति को बदलो आ? लोग कहते आदमी को बदलो आदमी को बदलो और इसीलिए आदमी आदमी के पीछे पड़ा है बदलने के लिए पर दूसरे कोई सब बदलना चाहते हैं अपने पर तो ध्यान ही नहीं जाता दूसरे को ही बदलना चाहते हैं पर मैं आपको एक बात कहू हूं कि जैसे आप किसी से कहिए कि थोड़ा कांप नहीं लगो वो कहेगा कि हम कर कोशिश करो कोशिश करो तो हो सकता आप सिखाए तो थोड़ा कांप नहीं लगे लेकिन कब तक कांपेगा फिर बंद करेगा फिर आप अरे कांपो तो उसका कंपन स्वाभाविक नहीं होगा आप कहोगे याद दिलाओगे तो कांपने लगेगा फिर बंद हो जाएगा फिर कांपेगा फिर बंद हो जाएगा और दूसरे तरह से सोचे कि जिस आदमी को आप बार बार कांपने की याद दिलाते हो तो थोड़ी देर कांपता है फिर रुक जाता है फिर याद दिलाते हो फिर कांपने लगता है फिर अच्छा अब आप ऐसे सोचो कि जनवरी की सर्दी आ जाए और कोई इंतजाम न हो सिखाना पड़ेगा कि आदमी अपने आप कांपने लगेगा फिर कांपने की याद दिलाने पड़ेगी कि कांप हो वह तो अपने आप कांपेगा बल्कि आप रोकोगे कि मत कांप कहते कोई हमारे हाथ में कि हम ना कांपें, तो अब आप एक तो है सिखाया हुआ कंपन और एक है मौसम की सर्दी के कारण उत्पन्न हुआ कंपन तो जो उत्पन्न हुआ कंपन तो उत्पन वो स्वाभाविक है और ये सिखाया हुआ तो मुझे तो ये लगता है कि कांपना तब तक सिखाया जाता है जब तक जनवरी का महीना ना आ जाए और महीना आ जाए तो आदमी अपने आप कांपने लगता है पर सिखाया हुआ कंपन स्वाभाविक नहीं होता आज आदमी को सिखाना पड़ता है कि धर्म का पालन करो थोड़ी देर करता फिर भूल अरे फिर भूल गए तो फिर धर्म का पालन करने लगता है तो ये ठीक है यह भी ठीक है लेकिन यह स्वाभाविक नहीं है और मैं कहता हूं कि जनवरी में जैसे आदमी अपने आप कांपने लगता है आप व्यक्ति को मत बदल दिए व्यक्ति को मत सिखाइए वातावरण ऐसा बना दीजिए कि धर्म का पालन आदमी अपने आप करने लगे वातावरण का निर्माण कीजिए रावण क्या एक एक आदमी को बदलने गया वातावरण बदल दिया वातावरण बदला कैसे यज्ञ बंद करा दिए जहां सुने मख की बात यज्ञ की बात स्वयं जाके नष्ट कर दे यज्ञ कराने वालों को न रहने दिया यज्ञ वातावरण ही परिवर्तित कर दिया अब ऐसी स्थिति में कौन मानव का आचरण करे दुखी सब है लेकिन मजबूरी सबकी है अच्छा जनवरी की सर्दी आए तो दुबले पतले आदमी को लगती है लेकिन भले ही कम लगे पहलवान को भी लगती है कि नहीं असर उस पर भी पड़ता थोड़ा बहुत वे भी तो रावण ने ऐसा अधर्म का वातावरण बना दिया कि बड़े बड़े धर्मात्मा भी अपनी जगह से थोड़े बहुत तो हिल नहीं लगे तब मनुष्य बनकर रहना कठिन हो गया लेकिन भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य रूप लेकर आऊंगा इसका अर्थ क्या इसका अर्थ यह है कि रावण के राज्य में मनुष्य बनकर रहना इंसान के बस की बात नहीं भगवान के ही बस की बात है इसीलिए राम जी भगवान है राम जी ने कहा मैं आऊंगा जनी डर पहु मुनि से तुम ही लागे धरियों नरवेश अनसन सैत मनुज अवतारा लई हाँ दिन कर वंश उदारा लई हाँ दिन कर वंश उदारा लै हाँ दिन कर वंश उदारा अब भगवान ने आश्वासन दिया अजक्कीन के यहां आने का आश्वासन दिया महाराज दशरथ माता कौशल्या के यहां अयोध्या में <coughs> देखो भाई यही दशरथ जी कौशल्याजी पूर्व जन्म के महाराज मनु और सतरूपा हैं। भवन में रहते रहते चौथापन हो गया तो बड़ा दुख लगा इन्हें हो न हृदय होय न विषय विराग, विराग भवन बसतवा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गय हरि भगति बिन। छूट विराग माने छूट नहीं रहा है मन से छूट नहीं रहा है अजर न छूटे तो कठिनाई क्या है कठिनाई है क्या छुड़ा लिया जाएगा और छुड़ा लिया जाए और मन से न छूटे तो कितनी मुश्किल हमसे वो छुड़ा लिया जाए जिसे हम मन से न छोड़ पाए तो सही बात तो यह है कि मौत अच्छा देखो मृत्यु और मुक्ति मृत्यु और मुक्ति में एक ही अंतर है क्या तन का छूट जाना मृत्यु है और मन का छूट जाना मुक्ति है मन में राग न रहे तो हम मुक्त हैं मन में राग न रहे तो हम मुक्त हैं तन से अलग हो जाना त्याग है प्राणी पदार्थ से तन से अलग हो जाना त्याग है मन से असंग हो जाना वैराग्य है अच्छा एक बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है कि नहीं इज्जत बनी रहेगी तो मौत कान पकड़ के तमाचा लगाकर हमें इस सब से बर्खास्त करे इससे इस्तीफा दे देना अच्छा है इस्तीफा दे देने का नाम ही वैराग्य है अरे हम हम मन से पहले ही छोड़ दें तो मौत हमसे छोड़ाएगी क्या तो महाराज मनु को लगा हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथे चोथ पन।, पन में उनको लगा जन्म गये हरि भगति बिनु अच्छा देखो पूर्व जन्म में प्रताप भानु सबको जीत लेना चाहता था रावण बना तो उसने वही किया जन्म कैसे संस्कारों के साथ आदमी यात्रा करता है अजय मनु जी में और दशरथ जी में भी यही साम्य है क्या महाराज मनु भी चौथे पन में गए क्या पाने भक्ति पाने जन्म गए हरि भगति बिन और घर छोड़कर भक्ति को पाने के लिए गए तो महाराज मनु चौथे पन में भक्ति को पाने के लिए संतों के पास गए और दशरथ जी चौथे पन में भगवान को पाने के लिए सदगुरु के पास गए महाराज मनु चौथेपन में और ये हमारे आई बड़ी सार्थक बात कही चौथेपन इसका अर्थ है कि चलो और नहीं तो कम से कम चौथेपन में तो जैसे रात के चौथे पहर में जाग जाते हैं रात बीतने के पहले जाग जाना ये चतुर्थ पहर का जागरण है और जिंदगी रहते हुए जाग जाना ये चौथेपन का जाग जाना है दशरथ जी गए गुरु जी के पास गुरुदेव सब कुछ है सब कुछ है सब कुछ मिला है पर जिससे मिलने के लिए यह जीवन मिला है वह नहीं मिला है जिससे मिलने के लिए यह जीवन मिला है वह नहीं मिला है भांति भांति भोग मिले अंग हु अरो मिले सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में धन अरुधाम मिले स्वयं अरुणाम मिले राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में ये यह दुख कभी कभी किसी किसी सौभाग्यशाली को होता है भगवान नहीं मिले तो गए कहां गुरु गृह तुरंत गयू महिपाल चरण लागे करी विनय विसाला निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए सुनाय कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझाऊ धरहु धीर हुई है सुत जाभुवन विदित भगत भयहारी रे देखो भाई, भाई हमारे यहां विभागों का बंटवारा हो गया है कई बार लोग कहते हैं, कि सरकार को इतना बड़ा देश चलाना है तो अलग अलग विभाग बांटती आपकी यह समस्या है तो उसके पास जाओ यह समस्या है तो उसके पास जाओ ऐसे ही हमारे यहां देवताओं के विभाग बटे हुए हैं बुद्धि चाहिए सरस्वती माता के पास जाओ धन चाहिए लक्ष्मी माता के पास जाओ धन चाहिए तो लक्ष्मी माता के मंदिर में जाओ बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माता के मंदिर में जाओ शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता के मंदिर में जाओ लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता के पास बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माता के पास धन चाहिए तो लक्ष्मी माता के द्वार पर जाओ है न बल चाहिए तो बजरंगबली के द्वार पर जाओ और अगर भगवान चाहिए तो सदगुरु के द्वार पर जाओ भगवान परम गुरु राम मिलावन हार भगवान बिना गुरु के नहीं मिलते गए दशरथ जी गुरु जी के पास गए अच्छा गुरु जी को अपना दुख भी सुनाया सुख भी सुनाया बहुत बार लोग अपना दुख तो सुनाते हैं सुख छिपा लेते हैं किसी को घाटा हो जाए तो मोहल्ले भर को सुनाएगा और फायदा हो जाए तो किसी से नहीं वो चलता रहता वो कोई खास बात नहीं पर गुरु जी को दशरथ जी ने दुख भी सुनाया और सुख भी निज दुख सुख सब गुरु सुनाए हो निज दुख सुख सदुरु कह आ आ, आ, आ आ आ, आ दुख सुख सुख, दुख बहुवी समु जा सुनाए उन्हें जय दुख सुख सुख दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया गुरुजनों से अपना दुख सुख सब सुनाना चाहिए गुरुजी ने पूछा दुख क्या है भगवान नहीं मिले अच्छा कई बार लोगों को यही बात समझे भगवान नहीं मिले तो दुख का एक भगवान नहीं मिले तो दुख का ये सोए हुए लोग हैं मूर्छा में है सही बात ये है कि हम जिसे पाने के लिए आए वही न मिले और सब चीज मिले तो जीवन का प्रयोजन क्या फिर और आज भी गया व्यर्थ के कार्यों में दिन बोलो तो ऐसे जीवन का कौन प्रयोजन जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए श्री राम कृष्ण देव दक्षिणेश्वर में निवास करते थे उन दिनों पंचवटी में रात्रि को साधना करते काली माता की स्तुति करते प्रार्थना करते और काल मंदिर में जब आरती का घंटा निनाद होता तो श्री राम कृष्ण रोते हुए धरती पर से रगड़ते मां मंदिर में शाम की आरती का घंटा बज रहा है आज का दिन भी बीत गया तू नहीं मिले आज का दिन भी बीत गया तू ऐसी पीड़ा और उसी पीड़ा और छटपटाहट का परिणाम था कि उन्हें माता का दर्शन हुआ उन्हीं रामकृष्ण देव से एक आदमी पूछे नहीं आया कि भगवान भगवान कैसे मिले कैसे मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण देव ने कहा कि तड़पने से तो तड़पना कैसा होना चाहिए तड़पना एक काम करो क्या मेरे साथ गंगा जी नहाने चलो बाद में बताऊंगा ले गए उस आदमी ने गंगा जी में जैसी डुबकी लगाई श्री परमहंस कृष्ण देव ने उसके सिर पे हाथ रख दिया बाहर नहीं निकलने दिया थोड़ी देर अब बिचारा छटपट गया देखा कि अब ये सह नहीं पाएगा हाथ हटा दिया सिर बाहर आया <coughs> क्या कर रहे थे महाराज आप यह क्या कर रहे थे श्री कृष्ण देव ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था मुझे उत्तर दे रहे थे कि प्राण ले रहे थे आप महाराज ये भी कोई उत्तर अरे भाई तुमने पूछा था ना कि छटपटाहट कैसी हो बस जैसे जल से बाहर निकलने की तुम्हें छटपटाहट हो रही थी ऐसी छटपटाहट जिस दिन भगवान को पाने के लिए होगी उसी दिन वो मिल जाएंगे पर तलप ऐसी होनी चाहिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे करोड़ों कोटि उपाय और वही हुआ आह एक क्षण आया दशरथ जी के जीवन में तड़प जागी और जब तड़प जागी तो गुरु जी के पास में गुरु जी ने कहा कि धीरज रखो दुख क्या है भगवान नहीं मिले यह दुख है भवन में सब कुछ है पर संतान के बिना घर सुना संतान के बिना भवन सुना चाहे सब कुछ हो इसी तरह जीवन में चाहे सब कुछ हो संतान के बिना अगर भवन सुना है तो भगवान के बिना जीवन सुना है चाहे सब कुछ हो गुरु जी ने कहा कि धीरज रखो धरहु धीर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 Daroodir, Daroodir, Daroodir, dir, dir, Daroodir. र हुए हैं सुचीर धरवु प्रभुआन विदित bhagat bhayari bhayari bhay aa aaadharu dheer dhara hu dheer dhara hu धीरज धन गुरु जी ने कहा धीरज रखो दुख क्या है भगवान नहीं मिले यही दुख है तो गुरु जी ने कहा कि यहां आ गए तो भगवान तो नहीं मिले पर सुख क्या मिल गया सुख क्या मिल गया हा? सुख भगवान नहीं मिले ये दुख है पर भगवान से मिलाने वाले गुरु मिल गए यह सुख है भगवान से मिलाने वाले गुरुदेव मिल गए यह सुख है गुरुजी जी बोले धीरज रखो और कब तक धीरज रखे महाराज चौथापन आ गया एक सज्जनिक भजन गाते थे मुझे बहुत प्रिय लगा वो भजन वो बिना साजवाज के गाते थे क्योंकि उनकी आवाज ही ऐसी थी अपना मुझते तो मैं उनसे वो भजन बराबर सुनता था वो ऐसे ही गाते थे न चंचल सदा जिंद गानी रहेगी ना राजा रहा है न रानी रहेगी ये भजन सुनाते थे और इसी में कहते ये सिगरेट चिल में तमाशा बफिल में न की महफिल सुहानी रहेगी कहा कंस रावण कहा कामी की चक्र मगर याद उनकी नादानी रहेगी और उसी में कहते न कमलों पर हरदम मरराएंगे भमल न फूलों की बुलबुल दीवानी रहेगी ये तो सब गाते पर एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती मैं उनसे बार बार सुनता इसी भजन के वो कहते बुढ़ापा जो आया कदम लड़खड़ाया बुढ़ापा जो आया कदम लड़खड़ाया तो खड़ी कब तक बिल्डिंग पुरानी रहेगी दशरथ जी ने कहा आप कहते धीरज रखो उनके आने का दिन नहीं आया और हमारे जाने का दिन आ रहा है और आप कहते धीरज रखो क्या कर गुरुदेव ने कहा चौथेपण तो है एक क्षण काफी है कैसे कैसे नजारे देखे हैं कैसे कैसे नजारे देखे हैं झूठे सच्चे सहारे देखे हैं जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं और जो कवि थे सितारे हिंद जो कवि थे सितारे हिंद उनके भी गर्दिशों में सितारे देखे हैं और पास आने पे जो डुबो ही डालें ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं अब बातों बातों में बात बन जाती मुर्शिदों के इशारे देखे हैं और सूखी देखी नहीं राजेश उनकी आंखें जो भी बंदे तुम्हारे देखे हैं मुर्शिदों के इशारे गुरुजी ने कहा एक क्षण काफी है चिंता मत करो धरो उधीर तो हम भगवान मिलेंगे अजा तो तुमने कितने समय तक इंतजार किया चौथे पन तक और भगवान ने आने के लिए तीन बार कहा था सत्य सत्य पन सत्य हमारा उन्होंने तीन बार कहा पन सत्य है सत्य है सत्य है और हमारा चौथा पन आ गया नहीं आए चार बार अब भी नहीं आए गुरुजी ने कहा तो चिंता मत करो अगर परमात्मा ने तीन बार वचन दिया और चौथे पन तक इंतजार कराया नहीं आए तो ये महात्मा का वचन है कि चौथे पन तक इंतजार करने वाले के घर भगवान को अब एक रूप में नहीं चार रूपों में आना पड़ेगा एक एक पन के बदले में एक एक हुई हैं सुचारी चारी चार चारी।, चारी गुरु गुरुजी फिर मुझे क्या करना है गुरुदेव बोले एक ही काम करना है घर में बैठना अच्छा ये घर में बैठना बहुत मुश्किल है आदमी घर में कब बैठता चलो ऐसे सोच लो बैठ कब नहीं पाता एक आदमी से कहा कि भाई घर में तुम कभी मिलते हो क्या बताएं महाराज इतना काम है कि घर में बैठ ही नहीं पाते अच्छा काम ज्यादा होगा तो आप घर में नहीं बैठ पाएंगे काम ज्यादा होगा तो घर में नहीं बैठ पाएंगे बस ये व्यवहारिक सत्य है और ये व्यवहारिक घर की बात कह रहे हैं लेकिन काम ज्यादा होगा तो आप घर में नहीं बैठ पाएंगे और कामनाएं ज्यादा होंगी तो तो भी आप अपने घट में नहीं बैठ पाएंगे काम घर से बाहर ले जाता है और कामनाएं घट से बाहर ले जाती हैं गुरु जी ने कहा राम जी को पाना चाहते हो तो जहां राम तहां काम नहीं जहां काम नहीं राम अब तुम बैठ जाओ कहा घट में बैठ जाओ घर में बैठ जाओ तो भगवान कहां है गुरुजी बोले कहीं हो तुम्हें वहीं मिलेंगे वहीं मिलेंगे तुम्हारे घर में ही मिलेंगे जो, तो भगवान को हम ढूंढ रहे हैं गुरुजी ने कहा तुम मत ढूंढो भगवान तुम्हें ढूंढेंगे जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है और जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है और अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है वो तुझ में तू तु उसको कहाँ ढूंढता है और ना पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है पतित बंधु जी का पता ढूंढता है और इसीलिए दशरथ जी तो घर में बैठे पर श्रृंगी ऋषि को बुलाया किसने दशरथ जी ने नहीं, नहीं। श्रृंगीर ऋषि बसे बुलावा बसे बुलावा श्रृंगीसी वसी पुत्र काम शोभज करा श्रृंगीद बुला आ आ आ आ आ आसी बसे पोत्र काम सोभ कराव बसे काम तो सुबह जग करावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी ने बुलाया श्रृंगी ऋषि को यज्ञ हुआ कथा से आप परिचित हैं देखो किन परिस्थितियों में भगवान आते हैं इसका वर्णन हो रहा है अधर्म बढ़े तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं और किसके यहां आते हैं जो गुरुदेव के यहां जाते हैं उनके यहां भगवान आते हैं जो गुरुदेव के दर पर जाते हैं भगवान उनके घर पर आते हैं यज्ञ हुआ अग्निदेव प्रकट हुए हवि का प्रसाद महाराज इस हवि वितरण कर दो हवि बाट देव नृप जायी जोग जही भाग बनाई दशरथ जी ने कहा देव बड़ी कृपा हमारे चाहने से आप प्रकट हो गए ऐसा मत सोचो आपके चाहने से हम प्रकट नहीं हुए फिर आपके गुरुदेव के चाहने से जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा वशिष्ठ जी ने जो हृदय में विचार किया संकल्प सदगुरु का कल्याण शिष्य का और वही हुआ हवि का वितरण किया गया अर्ध आ, अर्ध भाग को दीना अर्ध भाग को अर्ध भाग को उभय भाग आधे कर कोस आर भाग कौशल्य खीर का आधा हिस्सा कौशल्या जी को दिया गया उसमें से जो शेष बचा उसके दो भाग किए गए आधा हिस्सा कैके जी को फिर जो शेष बचा उसके फिर दो भाग किए गए वो कौशल्याजी और कैके जी के द्वारा सुमित्रा जी को दिया गया ये बड़े सार्थक संकेत हैं। कौशल्याजी को ज्ञान निष्ठा का ज्ञान शक्तिश कौशल्या क्रिया शक्ति कहके माता कहके क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति कौशल्याजी और सुमित्रा जी उपासना अध्यात्म रामायण वेदो दशरथो नृपा तो इसमें बड़ा सुंदर संकेत है कि भाई कौशल्याजी और कैके जी के हाथ से सुमित्रा जी को दिलाया गया प्रसाद इसका अर्थ है सुमित्रा जी है भक्ति और भक्ति में कर्म और ज्ञान दोनों की जरूरत है दोनों का ही व्यवहार होता है जैसे ये भगवान है ये ज्ञान हुआ अरे इन्हें प्रणाम करें ये कर्म हो गया तो दोनों मिले चले। ज्ञान और कर्म दोनों और इसीलिए सुमित्रा जी के यहां दो पुत्रों का जन्म हुआ पर सुमित्रा जी ने उन दोनों पुत्रों को जिन्होंने दिया था प्रसाद उन्हीं की सेवा में सौंप दिया बड़े पुत्र लक्ष्मण को कौशल्यानंदन श्री राम जी की सेवा में और छोटे पुत्र शत्रुघ्न को कैकई किशोर श्री भरत जी की सेवा में सौंप दिया अब ये चारों भैया प्रकट हुए अब ऐसा आनंद हुआ कल हम लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे आज श्री राम जन्मोत्सव का हमारे राम कृष्ण आधार सूरदास दो नाव चढ़ो है को उतारे पार देखो जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम और नरसी के प्रभुत् समरिया तुलसीदास के राम अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं जब जब आज जन्मू इस जग में पद पंकज के पास रहूं और आज राम जी का जन्म हुआ ऐसा आनंद हुआ चारी चारी प्रगटे ललनवा भाजे भजन चारी, चारी प्रग चार चारी, चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवाई सुतनील मणि छवि छीनत इन दोनों सुकुमार कुमारों को देखें श्री राम जी और भरत जी दुई सुत नील मणि छबि छीनत दुई सुत कंचन वरन भवन भवनवा में बाजे बजनवा चार चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार प्रग तेलवा भवनवा में बाजे बजनवासा मंगलमय महोत्सव हुआ नारद मुदित बजावे बीणा नारद मुदित नारद मुदित नारद मुदित बजावे भी काग करें कीर्तन वा भवन बाजे बजन चार चारि प्रग वा भवन बाब बाजे भजन चार चारी, चारी प्रगलवा भवनवा में बाजे बजवा भवनवा में बाजे भजनवा चारी चार प्रगे ललनवा भवनवा में बाज़े नारद जी की बीणा बजी का भुसुंड जी ने बधैया गीत गा दिया तो कोई नाचने लगा अरे इस नाचने वाले को पहचानो कौन है तन सुधि भूल मगन होए नाचत तन सुधि भूल मगन होए नाचत सैल सुताके सजनवा भवनवा में बाजे वाम सैल सुताके सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा जा रे प्रगटे नलनवा भवनवा बाजे भजनवा जा बधैया गाँव जन राज बधैया गावे पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवन वाँ बाजे बजन आ, ये मंगल आयुध्या में बाजे वामे बजनवा यह मंगलमय महोत्सव मनाया गया भगवान आए अयोध्या में अयोध्या में आए तो आनंद ही आनंद मंगल भवन मंगलहारी अब भगवान थोड़े थोड़े बड़े हुए गुरुजी ने नामकरण किया चारों भाइयों का श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न अब तो आंगन में तुमक चलत राम चंद्र ठुमक चलत राम चंद्र बाजतिया ठुमक चलत धाम चंद्रुमकल किल की उठत धाय गिरत भूमि लट धाय माय बोध ले बोध लेत दशरथ कीरनिया जलत राम चंद राम चंद राम चंद्र राम चंद्र चंद कौशल्या माता ने राम जी को गोद में ले लिया आ आज भगवान कुछ बोल रहे हैं तोतली बोली में कुछ बोल रहे हैं आज ने बाजो ना बाज अंग नैया में डोलना डोलना अंग नैया मैं डोलना बड़े मीठे हरी जू के माई बड़े मीठे हरी झूके बोलना हरी झूके बोलना बोलना माई बड़े मीठे हरी झूके बोलना हरी झूके बोलना हरी झूके बोलना जुनक, जुनक जुन पैजने बाजे अंगनैया में डोलना बड़े मीठे हरीजू के बोलना।, बोलना बड़े मीठे हरी जू के बोलना बोलना बड़े मीठे हजिजू के बोलना बोलना बोलना भगवान के मधुर मधुर तो बोली में जो वचन है आ श्री तुलसीदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया तुलसीदास तो जी बोले प्रभु आपकी तोतली बोली बड़ी अच्छी लग रही भगवान तुतला कर बोले तुलसीदास जी हमको देखकर जो खुश होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ देते हैं हम बालक हैं हमको देखकर सब लोग देते हैं न्यौछावरी में देते हैं हा? कोई पीली झंगुली देता है कोई करधनी देता है कोई कंगन देता है कोई पैजनी देता है कोई हीरों का हार देता है बाबा आप क्या दोगे तुलसीदास जी के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए तुलसीदास जी बोले मैं भी दूंगा अच्छा दोगे तो बताओ फिर क्या दोगे पीली झंगुली की मुकुट की हीरों का हार की कर्दनी की पैजनी की कंगन क्या दोगे तुलसीदास जी बोले ये सब मेरे पास नहीं है लेकिन जो है वह दूंगा तो क्या है आपके पास जो हमें देंगे तुलसीदास जी बोले छावरी प्राण करें तुलसी छावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की यह तुतली बोली ये भगवान की भक्ति भग। आह हाहा सचमुच रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बने आनंद हो रहा सब तरह से अब बोल क्या रहे थे देखो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम एक ही हैं। इसीलिए तो जन्मोत्सव श्री कृष्ण भगवान का कथा श्री राम जी की अच्छा इन दोनों में अंतर नहीं है एक ही अंतर है एक बहुत पुराने समय में संत हुए श्री नारायण दास जी महाराज उन्होंने लिखा नारायण दो एक हैं रूप रंग तिल रेख दोनों एक जैसे हैं अजय एक बार दोनों बैठ भी गए श्री राम जी भी और श्री कृष्ण जी भी अब पहचानना मुश्किल राम जी कौन और कृष्ण जी कौन तो क्या मोर बुकुट से पहचानेंगे जो मोर मुकुट लगाए होंगे वो श्री कृष्ण जो नहीं लगाए होंगे वो राम जी पर आज तो राम जी ने भी मोर मुकुट लगा लिया जनकपुर आए थे ना मोर पंख सिर सोहत के मोर पंख लगा अब कैसे पहचान है राम जी भी मोर पंख लगाए और श्री कृष्ण भगवान बरहा पीडम नटवर बपहू करण करण कारम भ्रदास कनक कपिशम बैजे अंतिम चमालाम बरा पीडम भगवान श्री कृष्ण मोर अब कैसे पहचान तो कहा कि धनुष्वाण मुरली से पहचानेगा राम जी ने धनुष्वाण रख दिया भगवान श्रीकृष्ण ने मुरली रख दी अब कैसे पहचान कोई पहचान ही नहीं पा रहा था तो उन संत ने कहा नारायण हमने पहचान लिया कैसे पहचाना क्या नारायण दो एक है रूप रंग तिल रेख पर एक बात है राम जी के लिए बोले उनके द्रग गंभीर हैं और श्री कृष्ण के लिए बोले इनके चपल विषेक बस यही अंतर है राम गंभीर द्रगंचल हैं राम गंभीर द्रगंचल हैं और चख चंचल हैं अति श्याम तुम्हारे द्रगंचल चल गंभीर श्री राम चंचल चख संपन्न श्री श्याम आ, देखो मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान कि एक बार तो आंख उठाकर ऊपर देख लें हम झरोखे से झांक रहे हैं पर राम जी नहीं देखा मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान और ब्रज की गोपियां कन्हैया के देखने से ही परेशान <laughs> देखो रे माई श्याम संग सो देखो बाई शामल ब्योने शामल घ्योले शामल संग सो शाम शाम शाम जित जाऊ उत आरो आवे आई आवित आड़ोई आवे जित, जित जाऊं उत आड़ोई आवे बिना बुलाए बोले बिना बुलाए बोले देखो माई श्याम ल्यू श्याम लग सं Sham lagyo sangdolay, dekho mai sham lagyo sangdol, lagyo -le. sangdol, lagyo -le. sangdolay, lagyo sangdolay. हाँसी हंसी घूंघ फूल है इसे ही पृष्ठ तो दोनों एक कही हैं, पर अपनी अपनी भावना अपनी अपनी भक्ति निष्ठा किसी को राम जी प्रिय है किसी को श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रिय है तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि लीला भी एक जैसी है जो कन्हैया मांगते हैं वही राम जी मांगते हैं कन्हैया जसोदा मैया से कहते हैं और राम जी कौशल्या मैया से कहते हैं कन्हैया जसोदा मैया से कहते हैं चंद खिलो न लो मैया नी में तो चंद खेलो न चंद खेलो ना लै आ आ आ आ, आ, आ मैया चंद खिलो ना लैया ए, ए, ए, ए, ए, ए, मैया मैं तो चंद्र के ना, ना चंद्रमा चाहिए कन्हैया कहते चंद्रमा चाहिए मैया बोली क्यों क्यों नहीं मिला चंद्रमा तो श्री कृष्ण बोले जयी हो लोट धारणी पर अब ही मैं धरती में लोट जाऊंगा मैया बोली लौट जा तेरे कपड़े मैले होंगे मेरा क्या बिगड़ेगा मैया तुम्हारा भी बिगड़ेगा क्या बिगड़ेगा तेरी गोद नाई हो तुम्हारी गोद में ही नहीं आऊंगा मैया बोली अच्छा तो माता मेरी गोद में पर बेटा तो मेरा ही है कन्हैया बोले आज से तुम्हारा बेटा ही नहीं रहूंगा अच्छा मेरा बेटा नहीं रहेगा फिर किसका बेटा हो जाएगा कन्हैया कहते हैं हो पूत नंद बाबा को तेरों सुतना कहे हों आज से नंद बाबा का बेटा तुम्हारा बेटा ही नहीं <laughs> चंद खिलौना लै अब मैया मना रही है अरे कन्हैया लाला अच्छा तू एक बात बता क्या चंद्रमा क्यों मांग रहा मैया सच कहू हाँ हाँ बोल ये इतना सुंदर है इतना सुंदर है कि ये ये अगर पास में रहे तो कितना अच्छा लगेगा मैया ने युक्ति ढूंढ ली अच्छा तो सुंदरता के कारण चंद्रमा मांग रहा अरे जाने दे चंद्रमा से भी बहुत सुंदर चीज मिल जाए तो फिर चंद्रमा की क्या जरूरत है मैया बोली तो सुन चंदा होते अति सुंदर तुम तो नवल दुल्हनिया लय हो कि चंद्रमा क्या चीज है चंद्रमा से भी बहुत सुंदर बहू लाऊंगी तेरे लिए अब कन्हैया तुरंत बोले सच मैया हां बिल्कुल सच अच्छा तो तो मैया मैं नहीं मानी चंद्रमा मैया ने सोचा झंझट कटा मैं नहीं मांगूंगा चंद्रमा मुझे क्या जरूरत चंद्रमा की फिर लेकिन मैया मेरी बात सुन क्या तूने कहा ना चंद्रमा से भी सुंदर बहू मेरे लिए लाएगी हाँ तो चंद्रमा तो नहीं मांगता पर तेरी सो मेरी सुन मैया मैं तो अब ही बेहन गई हूँ आज ही दिला आज ही विवाह कर आज ही जाऊंगा अब मैया माथे पे हाथ रख के तो चंद्रमा ही मांगना ठीक था विवाह कैसे और कहा युक्ति और उल्टी गले पड़ गई आपने यहाँ कहते नहीं मैया और चाहे को मैया चा। एक संत ने लिखा है मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दी जो ब्याह करा मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्या कदा दीजो ब्याह कदा जल्दी दीजो ब्या कदा मैया जल्दी दीजो ब्याो देखो ये लीला बड़ी मधुर है हमारे परम आत्मी और भगवान श्री, श्री कृष्ण की ललित लीलाओं के एकमात्र भक्तराज भजन गायक श्री विनोद अग्रवाल जी उनसे आप सुनते ही हैं मुझे बहुत प्रिय है, उनका सानिध्य और स्वर संगीत बहुत अच्छा लगता है वो आपने सुना होगा मैया कर दे मेरो ब्याह बहुत प्रसिद्ध भजन है उस पद में जो भावना है ये जिस संत ने लिखा इस पद में भी इसी तरह की भावना है इसी तरह की मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह कराए मैया बोली ब्याह क्यों कराना चाहता है तू कन्हैया बोले सुन और के घर और घर बहू न नवेली तू मैया कस रहे अकेली सुनी सुनी लगे हवेली मैया सबके घर में बहु हैं, और तुझे अकेले कैसे अच्छा लगता है इतनी बड़ी हवेली सुनी सुनी लगती है करो सुहावन आंगन अपनों दुल सुगर मंगाए हाँ करो सुहावन आंगन अपनों दुलन सुगर मंगाए मैया सुन ले बाप हमारे जल्दी दीजो या कराए जल्दी दी जो ब्याह दीजो मैया ने कहा अच्छा और मैया और सुन तुझे बड़ा लाभ होगा मेरे ब्याह से मैया बोली क्या होगा जब ही हमारी दुल्हीन आवे घर को सारो टहल बजावे सुबह शाम तेरों चरण दबावे मैया हमारी दुल्हन आएगी घर का सब काम काज संभाल लेगी तेरे चरण दबाएगी और सुख पावे भरपूर सुख पावे भरपूर काज को बोझ सबे हट जाए मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दी जो जा सुन ले बात हम जल्दी दी जो ब्याह मैया बोली तू एक काम कर दूंगी ब्याह कराये तनिक तू और बड़ो है जाए थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए अभी दूध के दांत तो टूटे नहीं ब्याह कन्हैया बोले मैया लाला कितनी बड़ा हो जाए मैया को तो छोटा ही लगता है मैं तो बहुत बड़ा हूं पर तू मैया है तो मैं छोटा दिखूंगा ही तुझे अच्छा तू बड़ा है इसका क्या प्रमाण उलझ पड़े मोहन मैया से क्या बोले दे लड़ाए मोहे बल भैया से बलदाऊ भैया से कुश्ती करा के देख ले छोटो बड़ो को देख तमासे, धन सुख मन सुख सबको पटकू तब तू भी पतिया मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह व्या कराएरा मैया सुन लें बात हमारी जल्दी दीजो ब्या बड़ा हो गया हूं सबको कुश्ती में पटक देता हूं छोटा ही रहा में इतने में कुछ ग्वाले ने आ गई सखियां आई मैया कन्हैया क्या कह रहे हैं यशोदा मैया बोली तुम ही समझाओ इसे कह रहा मेरा ग्वाले ने बोली तुम्हारा विवाह तुम्हारा हां तो क्या हुआ दर्पण में अपना चेहरा देखा है क्या मतलब इतने में कुछ सखिया आई बोली मंद मधुर मुस्काई कारो तेरो रंग कन्हहाई और कौन बनावे वे तो है जमाई इस रंग पे विवाह बस गुस्सा आ गया बहुत तान कर लई लकुटिया गोपी चली पर आए क्या बोले मुझे काला बता रही तू गारी मोकू नहीं जाने चलनी सूप को छिद्र बखाने तो फिर कन्हैया बोले क्या बोल तू कारी कार बाबा कारो कारी तेरी माए अब गोपियां खिलखिला के भाग अब नंद बाबा छिप कर देख रहे हैं लीला भगवान की सगुण लीला का अपना आनंद बाबा सामने रे कन्हैया कर बाबा कहा गई थी देखो ये मैया मेरा विह नहीं होने दे रही है ग्वालियर ने कह रही है मेरा रंग काला नंद बाबा बोले अरे तू इनकी बात मत सुन मैं तो तेरी ससुराल से ही आ रहा हूं बात पक्की करने गया था सचमुच हा विवाह कब कल तय हो गई सब बात तय हो गई बस तो बराबर आप तो, तो कन्हैया इतने खुश हुए कि दौड़ लगाई कहा पहुंचे मित्रों के पास गए श्याम जहां खेलत तो गुआरे अब मुस्कुराए कहें कुछ नहीं थोड़ा मुस्कुरा लें फिर बैठ जाए मुस्कुरा ग्वालवाल बोले कि क्या बात है आज तू तो खुश हो रहा है कोई खास बात है गए श्याम जहां खेलत गुआरे तो ग्वाल तो ग्वालवाल क्या बोले अरे सारे सुख को भेद बता रहे <laughs> सारे सुख को भेद बता रहे सुख का कारण क्या तो कही बात जैसी की तैसी सुन सब हंसे ठठाए जैसी की तैसी बात सब खिलखिलाकर हंसने लगे और जो हंसते देखा सब बोले देखो इसका विवाह इसका विवाह इसका विवाह झूठा कहेगा ये इसका विवाह इसका कन्हैया नाराज हो गए मेरी हंसी उड़ाते हो मैं नाराज हो गया तुमसे तो बाकी, बाकी के ग्वाल बाल बोले तू मेरा सखा नाराज हो जाए तो करेगा क्या रहना तो हमारे पास ही पड़ेगा कन्हैया का अब कोई मजबूरी नहीं कल तक थी आज नहीं अच्छा आज, आज क्या है का अगर तुम हमारी हंसी उड़ाओगे तो छोड़ तुम्हारो संग आज से रहूं ससुर घर जाए यह प्रभु की लीला नारायण प्रभु लीला गावे सो जीवन में सब सुख पावे सुख पावे भरपूर हो बा को आवागमन मिट जाए ये भगवान तो जैसे श्री कृष्ण भगवान चंद्रमा मांगते कि चंद्रमा मिल जाए सूरदास जी ने लिखाई है कि नंद बाबा ने समझाया कि थोड़ा ठहर जा सूरदास सब सखा बराती संग सुमंगल गये इसी तरह हमारे रामजी भी चंद्रमा मांगते कौशल्या मैया से बोले मनि खम्बन प्रतिबिंब निरखी प्रभु कवों मगन हो नाचे पकरी मा तू अंचल चंचल मन कवों चंद्रमा जांचे कवों चंद्रमा जांच तो तरी ब श्रवण कर हर सत सतमन मारनिया अंगनैया बेर रामला बाजे पग पैजनिया अंगनिया बेर राम मां कौशल्या की साड़ी का अंचल पकड़कर राम जी रूठ गए मैया चंद्रमा चाहिए जननी की साड़ी को अंचल गही रूठे राम मैया मोह चंद देहु वचन उचारे हैं माँ कौशल्या बोली राम जी से लाल जी चंद्रमा तो आकाश में रहता हम लोग धरती के प्राणी भूतल पे चंदकों उतारी वो का खेल लाल अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है पर जी तो रो जा रहे नहीं नहीं मैया मुझे चंद्रमा चाहिए कौशल्या मैया बोली नहीं उतार सकती मैं चंद्रमा को धरती पर मैया तू बहाना कर रही तू उतार सकती है तू उतार सकते है क्यों राम जी बोले सोच ताम जननी तुम्हारे गे है सर्व शक्तिमान सुत होइ के पधारे हैं और भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन कहा आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं चंद्र को धरती पर उतारना क्या आपने तो रामचंद्र को धरती पर उतारा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदल दे देगा राम जी भी चंद्रमा माने मैया किसी तरह समझाते हैं अच्छा अब श्री राम जी बड़े हुए बड़े हुए तो अयोध्या में सबको सुखी किया जेविद सुखी सुखी पुर लोगा करें कृपा निधि सोई संजोगा बाल चरित हरि बहुविध कीना अति आनंद दासन कहा दीना लेकिन अवतार किस लिए हुआ जहा जहा ही नहीं जब जब हो धर्म के यहां और जब जब हो और जाओ परित्राणाए साधु नाम विनाश च आ आ आ आ, आ, आ, आ, आ साधुओं की रक्षा के लिए भगवान आए और राम जी की लीला में एक साधु ही परेशान है वे स्वा मुनि ज्ञानी विश्वा मित्र मिश् मित्र मुनि ज्ञानी ज्ञा ज्ञानी आश्वात्र मुनि ज्ञान बसही विपिन शोभा आश्रम ज्ञान jaani jaa a jaani jaa स्वा में प्रवा मुनि ज्ञान बेस्वाश्वाम जी महात्मा है मुनि महामुनि मुनि है ज्ञानी है संत हैं आश्रम बनाकर विपिन में निवास करते हैं और जब यज्ञ योग यह उनकी चर्या है लेकिन यज्ञ और हो जाए रावण के राज्य में रकीबों ने रपट लिखवाई है जाके थाने में एक बड़े मशहूर शायर हुए अकबर इलाहाबादी उनकी उनका लिखा हुआ है ये, व्यंग है रकीब माने विरोधी दुश्मन रकीबों ने रपट लिखवाई है जाके थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में यज्ञ हो जाए रावण के राज्य में देखो राक्षस कुछ नहीं बोलते कब तक जब तक आप हा? अच्छा काम ना करो तब तक तो कुछ नहीं बोलते हैं। बड़े आराम से रहते हैं आपने कोई अच्छा काम शुरू किया और राक्षसों का उत्पात शुरू हुआ तो ये रहते कहा है वहीं अजय देखो जहां भी स्वामित्री जी वहीं ताड़का मारी सुबाव ये सब राक्षस वहीं अच्छा उसी स्थान में रहते ये दूर नहीं रहते थे अच्छा दूर रहते तो तुलसीदास महारा जी महाराज ये लिखते कि यज्ञ शुरू हुआ तो मंत्रों की ध्वनि सुनकर राक्षस आए सुनकर नहीं आते देखत जग निशाचर धा वहीं देख दिखा कस शुरू इसका अर्थ यह है कि जहां अच्छाई रहती है वहीं बुराई रहती है यह राक्षसी वृत्ति हमें भी हमारे जीवन में सत्कर्म करने नहीं देते विश्वामित्र जी हार गए लेकिन हार अच्छी हुई देखो कभी कभी हार भी अच्छी होती है और जीत हमेशा अच्छी हो है जरूरी नहीं जीत व्यक्ति को अभिमान से जोड़ती है और हार व्यक्ति को भगवान से जोड़ती है हारे को हरिनाम हार गए विश्वामित्र जी अपल तपबल और बाबू बल चौथो है बलदान सूर किशोर कृपाते सब बल हारे आरे को हरी नाम आरे को हरी नाम दी में निर्बल के बल दी मैं निर्बल के बल निर्बल के बल अपबल अप बल और बल चौथो है बलदानूर किसोर कृपाले सब बल आदि नाम सुन निर्बल के निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम निर्बल के सुने सुनेरी मैं निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम सुनेरी में निर्बल के बलराम बलराम बलराम भगवान निर्बल के बल, बल हैं है हारे को हरी नाम हारने से हरि याद आ जाए अच्छा विश्वामित्र जी हारे तो हरि याद आ गए मानस प्रमाण है गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मर न निश्चर पापी देखो जैसे ही व्यक्ति को अपने अपनी सामर्थ्य की सीमा दिखाई देती है वैसे ही असीम की याद आ जाती है हम ससीम पर परमात्मा की शक्ति भगवान के बिना और कितना अद्भुत संकेत है केवल अच्छाई बुराई पर विजय नहीं पा सकती जब तक भगवान साथ ना हो हमारे सद्गुण कभी दुर्गुणों पर विजय नहीं पा सकते जब तक भगवान की कृपा हमारे साथ ना हो परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है अच्छा भगवान के करने से होता तो गुण छोड़ दें फिर अच्छे काम करें काहे को बोले क्यों बोले जब भगवान ही से होता तो हम करें काहे को पर विश्वामित्र जी ने यज्ञ तो नहीं छोड़ा किया फिर वही लेकिन भगवान को ले आए फिर यज्ञ किया इसका अर्थ यह है कि आप सदगुणों का त्याग न करें पर भगवान को ले आएं अपने जीवन में फिर जो सदगुण हार रहे थे दुर्गुणों से वही सदगुण दुर्गुणों पर सहज विजय प्राप्त कर लेंगे विश्वामित्र जी को लगा कि भगवान आएं, तब यह जीवन धन्य हो कहा मिलेंगे अयोध्या गए। याचना करने गए दीन बन कर गए और यही कहा राजन हम संग भेजिये राम लखन धनुधारी जगत में तुम्हरो नाम रहे पुरुषार्थ की दाल गली नहीं चतुराई की चाल चली नहीं तब हम आए राम शरण में बन के भिखारी श्री राम जी लक्ष्मण जी को दे दो दशरथ जी अत्यंत दुखी हैं पर गुरुजी ने समझाया देखो तुम हमारे पास आए थे आया था तुम्हारे उस समय कोई बेटा था नहीं था तो किसने दिया यज्ञ ने आपने यज्ञ कराया यज्ञ ने दिया तो गुरुजी बोले उसी यज्ञ पर तो संकट है तो जिस यज्ञ ने तुम्हें चार बेटे दिए हैं तुम उस यज्ञ की रक्षा के लिए दो बेटे नहीं भेज सकते फिर यज्ञ का संदेश कैसे मिलेगा लोगों को दो अच्छे काम में दो दो अच्छा दो कौन देखो एक बात है देना तो जरूर चाहिए पर देने का अभिमान नहीं लेना चाहिए सब में है भगवान जानकर सब में है भगवान जानकर सेवा भक्ति अनन्या करो कृपा नहीं कर्तव्य समझकर अपने धन को धन्य करो अच्छा आप एक बात सोचो आपने दिया पहले है कि आपको मिला पहले है किसी ने आज तक ऐसा दिया जिसे मिले ही ना हो और दिया हो अच्छा मिला पहले है एक संत कहते थे मिला पहले कि दिया पहले है? मिला पहले अच्छा एक बात और बताओ मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है मिला पहले है और दिया बाद में है और मिला बहुत कुछ है दिया कुछ है तो अभिमान का है का फिर हम जिसे देते हैं उसे तो याद रखते हैं हमने दिया था ये? हमने तो हम जिन्हें देते हैं उसे तो हम याद रखते हैं पर जिसने हमें दिया है उसे भूल जाते हैं यही भी देखो हमारे यहां यज्ञ की बड़ी महिमा है एक सज्जन कह रहे थे कि ये तो फालतू के लोगों का काम है यहां आदमी को रोटी नहीं मिल रही खाने को ये कीमती चीजें घी चीनी और कीमती कीमती चीजें उसमें आग देते स्वाहा स्वा स्वा ये, ये ये कोई बात ये, ये ये ये सड़ी गली परंपराएं और ये क्या है और ये बेकार की बात है और ये अब जागो जाओ।, जाओ अच्छा जो लोग कहते हैं कि कितनी हानि हो रही कीमती चीजें यज्ञ में डालना है आग में डालना है उसको यज्ञ कहते हैं अरे तो आदमी को क्या बात तो ठीक है लेकिन जरा सोचना आप कितनी ठीक है ये बात या आप उस आदमी से कहो जो खेती कर रहा हो और अपने खेत में बीज की बुवाई कर रहा हो वो तो मिट्टी में ही डाल रहा है बीज और कोई कह कैसा पागल आदमी ये घर से ले आया अनाज यहाँ डाल रहा है मिट्टी में कैसा पागल आदमी है ये तो बर्बाद कर ही दे रहे थे ये ये परंपरा ये, ये तो बेकार लेकिन उससे ये पूछो किसान समझदार है घर से लाकर तो मिट्टी में डाल रहा है लेकिन घर से कहा घर में कहा से गया था खेत से ही गया था तो खेत से ज्यादा गया था और घर से थोड़ा लाकर डाल रहा है लाभ है कि नहीं लाभ ना हो तो डाले क्योंकि बोते समय तो लोग देखते तो कहते नुकसान होना है किसान मुस्कुराया बोले अभी मत देखो जिस दिन मैं फसल काटूं तब आ जाना तब देख लेना यह बेकार नहीं जाएगा अच्छा जितना बोता है किसान अगर उतना ही मिले तो कोई बीज क्यों बोए ज्यादा मिलता है कि नहीं और ज्यादा न मिले तो आदमी खेती करे ही को तो यज्ञ जैसे भू पृथ्वी माता लिए हुए को दुगुना चौगुना करके लौटाती है इसी तरह यज्ञ भगवान आपकी सामग्री संपत्ति को लेने के बाद चौगुना करके लौटाते हैं इसमें भी कोई वातावरण की शुद्धि होती है जीवन धन्य होता है अच्छा बोले हमें तो समझ में नहीं आती बात हमका समझ लो दशरथ जी ने यज्ञ की रक्षा के लिए कितने बेटे भेजे दो अच्छा और विश्वामित्र जी उन्हें ले गए जनकपुर बाद में वशिष्ठ जी राम जी की बरात लेकर गए कि तो दो विश्वामित्र जी ले गए थे और बचे दो राजकुमार वशिष्ठ जी ले गए क्योंकि तो वहां भी यज्ञ था वहां धनुष यज्ञ था और विश्वामित्र जी की आई हाँ तो विश्वामित्र जी के यज्ञ में दो गए राम लक्ष्मण और धनुष यज्ञ में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों गए है ना तो दो गए बाद में चार हुए लौटे कितने आठ तो यज्ञ में आप दो तो दो अगर आठ ना मिले तो हमें बता देना मिले ये राम जी की कथा ही, ही बता रही है तो देने की परंपरा देने की एक आदमी डूब रहा था पानी में डूबे हुए ऐसी डूबकी लगाए बार बार डूबे तो दूसरे ने कहा अपना हाथ दो वो उछले ऊपर उससे कहे हाथ दो तुरंत डूब जाए बड़ा परेशान कि हाथ देता ही नहीं है एक दूसरा आदमी बैठा क्या बात है बोले ये डूब रहा डूबरा इसे बचाना चाहती हाथ देता ही नहीं है तो बोले इसने देना सीखा ही नहीं है, ये डूब जाएगा देगा नहीं उसने आज तक देना सुना ही नहीं है तो बोले फिर इसको बचाए क्यों कैसे बोले एक उपाय है क्या बोले मत कहोगे अपना हाथ दो फिर बोले अपना हाथ बढ़ाओ और हाथ लो पकड़ो लो और जो उसने तो तो कहा कि हमारा हाथ पकड़ो तो खट पकड़ लिया उसने निकल आया कुछ लोग ऐसे कि डूब जाए जाए हाथ तक नहीं दे सकते जिंदगी जिससे बचे वो भी नहीं पर श्री राम कथा कहते कि भाई डूबने से तो चलो ऐसे नहीं सही तो ऐसे सही दशरथ जी ने दिए राम जी लक्ष्मण जी आए मार्ग में भगवान राम के द्वारा ताड़का का वध हुआ गुरुदेव ने Sabhukaj... सब कुछ सौंप दिया विद्यानिधि कौ विद्या दीनी और तब प्रा प्रा प्रा हा प्रात कहा रभुरा प्रात कहा निर्भय ज करू तुम जाई जा jai ee jai ee pratah kaham sun prabhu rai pratah kah का हो निशन का सवेरे भगवान ने कहा आप यज्ञ करें यज्ञ होने लगा होम करने लागे मुनिझारी आप रहे मखकी रखवारी राक्षस आए पर भगवान ने मारिज को मारा बिनु फुरबान राम ते ही मारा सत जो जनगा सागर पारा सुबाव को पावक सर सुबाह पुनि मारा सुबाह मरा और लक्ष्मण जी संग थे का मुख्य मुख्य राम जी ने निपटाए और बाकी जो से थे अनुजाचर कटक संहारा अच्छा राक्षस मरे है? और राक्षस मरे भगवान ने देवत्व की रक्षा की यज्ञ की रक्षा की महीसूर की रक्षा की क्यों मारी असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करें देव मुनि झारी देवता स्तुति कर रहे क्यों भगवान ने असुरों को मारा कहा विश्वामित्र जी के आश्रम में किसी ने कहा कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो यह कार्य किया भगवान बोले कृपा किया हम तो आई इसीलिए किस लिए का असुर मारी था सुरन राख निज श्रुत से तो, जग वि जस राम जन्म कर हेतु तो, तो आप अब तक तो नहीं आए अब क्यों आए भगवान बोले हम अब इसलिए आए क्योंकि जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमाने तो भगवान ने विश्वामित्र जी के यहाँ असुरों को मारी असुरभय कार्य अच्छा जनकपुर क्यों गए वहां भी असुर थे आयते थे यज्ञ में रहे असुर छल छोनिप देखा तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा तो असुर मार था सुरन तो भगवान अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए तो यह जो गीता का श्लोक है परित्राणाय साधु नाम विश्वामित्र जी की और मुनि मंडली की रक्षा की विनाशा च दुष्कृताम मारी असुर द्वज निर्भय कार्य धर्म संस्थापनाथाए संभवामी युगे युगे असुर मारि था सुरन और धर्म संस्थापना थाय राख निज श्रुति से जग विस्तार ही राम जन्म कर हेतु अगर यदा यदाई धर्म से गिला निर्भवती भारत तो इसी का अनुवाद जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधरी विविध शरीरा हर कृपा निधि सज्जन पीरा बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करें जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय जय राम जय जय शिया राम जय जय शिया राम राम सिए सिया सुमिरत राम जू सिया सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जप भगत लहे विश्राम आप लोग, आप लोग बड़ी शांति से शान्ती भगवान, भगवान की कथा सुन रहे एक सूचना भी, भी है हमारे, हमारे श्री चिमन भाई, भाई, भाई जी सूचना देंगे इस कार्यक्रम के वाह वाह पंद्रह तारीख को कार्यक्रम के समय में कुछ परिवर्तन है चिमन भाई जी बता देंगे ओम पंद्रह तारीख पूज्य स्वामी जी के चरणों में हम सब लोग सब सबके ओर से कोटि कोटि वंदन और पंद्रह तारीख को ये कार्य क्योंकि पूर्ण होती होंगी लेकिन सुबह दस से बारह में होगी क्योंकि उनकी चार साढ़े चार बजे की फ्लाइट है तो दस से बारह याद रखना पंद्रह तारीख को और तो दोनों बाजू लिफ्ट है तो सीधा से उधर से दोनों बाजू साथ जा सकते हैं हरिओम हरिओम